महाभारत शांति पर्व एक सुखदेव जी का प्रश्न और व्यास जी का उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए काल का स्वरूप बताना युधिष्ठिर्वाच आद्यनतम सर्वूताक्षा मिकौर ध्यानम कर्मच च तथा युगे, युगे। युधिष्ठिर ने पूछा कुरुनंदन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है उनका अंत कहां होता है परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए काल का क्या स्वरूप है तथा भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है लोक तत्व भूता नाम आ गतिम गतिम सर्गस् निधन चुत एक प्रवर्तते मैं लोक का तत्व पूर्ण से जानना चाहता हूँ प्राणियों के आवागमन और सृष्टि प्रलय किस होते हैं यदि बुद्धि सताम एत पृक्षाभव प्रब्रवीतु में सत्षो में श्रेष्ठ पितामह यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह करने का विचार है तो मैं यही बात आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए। पूर्वम ही भरतवाजस्य श्रुतवा भृगुभाषितमुत्तम भरद्वाजिप्रसे बुद्धिमाम पहले ब्रह्मी भरतवाज के प्रति भृगुजी का जो उत्तम उपदेश हुआ था उसे आपके मुंह से सुनकर मुझे उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई थी जाता परम धर्मिष्ठा दिव्य संस्थान संस्थिता तथो भूयस्तु प्रेक्षा भी तद्भवान वक्त अर्ति मेरी बुद्धि परम धर्मिष्ठ एवं दिव्य स्थिति में स्थित हो गई थी इसीलिए फिर पूछता हूँ आप इस विषय का वर्णन करने की कृपा करें अत्रते हम इतिहासम पुरातन जगौ यद भगवान व्यास पुत्राय परिप्रेक्षते विष्णु ने कहा युधि इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र के पूछने पर जो उपदेश दिया था वही प्राचीन इतिहास में दोहराऊंगा अजित्य वेदान संदेह इम छ धर्म संशय अंगो और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके व्यास पुत्र सुखदेव ने नैष्ठिक कर्म को जानने की इच्छा से अपने पिता श्री कृष्ण द्वीपायन व्यास की धर्म ज्ञान विषयक ने बूढ़ता देख उनसे अपने मन का संदेह पूछा उन्हें यह विश्वास था कि पिताजी के उपदेश से मेरा धर्म और अर्थ विषय सारा संशय दूर हो जाएगा श्री शोकवाच भूतग्राम से करताल ज्ञान निश्चय ब्राह्मण से यत्यम तक अर्ति श्री सुखदेव जी बोले पिताजी समस्त प्राणी समुदाय को उत्पन्न करने वाला कौन है काल के ज्ञान के विषय में आपका क्या निश्चय है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है ये सब बातें आप बताने की कृपा करें तस्मय प्रोवाच तर्व पिता पुत्रा प्रेक्षते अति तानागते विद्वान सर्वज्ञ सर्वधर्मी जी कहते राजन भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा संपूर्ण धर्मों को जानने वाले सर्वज्ञ विद्वान पिता ने अपने पुत्र के पूछने पर उसे उन का इस प्रकार उपदेश किया व्यासवाच आनाद्यंत अजम दिव्यम अजरम ध्रुवम अभ्ययम अप्रत अभिज्ञ ब्यास जी बोले बेटा सृष्टि के आरंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर ध्रुव अविकारी अतर्क और ज्ञानातीत ब्रह्म ही रहता है काम सा दस पंच तीन कलाम ताम भवेन भाग अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए निमेश की एक और की एक कला गिननी चाहिए तीस कला का एक मुहूर्त होता है उसके साथ कला का दसवा भाग और सम्मिलित होता है अर्थात तीस कला और तीन काष्ठा का एक मुहूर्त होता है तिर मुहूर्त मास भवेद्या तीस मुहूर्त का एक दिन रात होता है महर्षियों ने दिन और रात्र के मुहूर्तों की संख्या उतनी ही बताई है तीस रात दिन का एक मास और बारह मासों का एक संवत्सर बताया गया है संवत्सरम दिवे तयने वे संख्या विदो दक्षिणमुत्तरम च विद्वान दो अयनों को मिलाकर एक संवत्सर कहते हैं वे दो अयन हैं उत्तरायण और दक्षिणायन अहोरात्रि विभजते सूर्यो मानुष लोक के रात्रि स्वप्नाय भूताना चेष्टाई कर्मणाम मनुष्य लोक के तीन रात का विभाग सूर्य देव करते हैं रात प्राणियों के सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए पित्रे रात्र हनिमास प्रविभाग तयो पुन शुक्लो है कर्म चेष्टाया कृष्णा स्नपनाय सर्वरी मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है शुक्ल पक्ष उनके कामकाज करने के लिए दिन है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम के लिए रात है दावे रात्रि प्रविभाग्रोद रात्रि सा दक्षिणायनम मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है उनके दिन रात का विभाग इस प्रकार है उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायण उनकी रात्रि ये तेरात्रि पूर्व कृति तेजीलौकिके तय संख्याग्रम ब्रह्मे वक्षा्यह्य छपे पृथक संवत्सराग्राणी प्रवक्ष्याम्युपूर्वश्रेतायुगे च्वापरे चलौ तथा भले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ साथ ही सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ चतर जाहु सहसाणी वर्षाणाम सत्कृतम युगम तस्ता संध्या संध्या देवताओं के चार हजार वर्षों का एक सतयुग होता है सतयुग में ४०० दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का एक संध्या संध्यांश भी होता है इस प्रकार सतयुग अड़तालीस दिव्य वर्षों का होता है इतने सुध्यसु संध्याशु तथु एक पदे नीयंते सहसाणी शता संध्या और सहित अन्य तीन युगों में यह चार हजार वर्षों की संख्या क्रमशः एक एक चौथाई घटती जाती है अर्थात संध्या और संध्या सहित तृतयुग युग सौ वर्ष का द्वापर चौबीस सौ वर्षों का और कलयुग युग वर्षों का होता है एतानि सनातनं ब्रह्म शाश्वतम ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले सनातन लोकों को धारण करते हैं या युगात्मक काल ब्रह्मवेत्ताओं के सनातन ब्रह्म की ही स्वरूप है चतुष्पा सकलो धर्म सत्यम चत युग हे ना धर्मेनागम कश्चे परस्तः प्रवर्तते सत्युग में सत्य और धर्म के चारों चरण मौजूद रहते हैं उस समय सत्य और धर्म का पूरा पूरा पालन होता है उस समय कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता उसका उत्तम रीत से पालन होता है इतने स्वागम धर्म पादस्यौर्य आया भी अधर्म चोपचीयतें अन्य युगों में शास्त्रोक्त धर्म का क्रमशः एक एक चरण क्षीण होता जाता है और चोरी असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होने लगती है अरोगा सर्व चतुर्वर्ष चतुर्वतायुष त्रते त्रेतायुगे तेषा पादशो शेव सत्युग मनुष्य निरोग होते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं तथा वे ४०० वर्षों की आयु वाले होते हैं त्रेतायुग आने पर उनकी आयु एक चौथाई घटकर ३०० वर्षों की रह जाती है इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्षों की आयु होती है वेद आदाशाणयुगमती है नृतम आयुंसे त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय और मनुष्यों की आयु घटने लगती है ऐसा सुना गया है उनकी कामनाओं की सिद्धि में भी बाधा पड़ती है और वेदाध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है अन्य कृतयुगे धर्म त्रेतायाम द्वापरे परे अन्य कलयुगे नृाम युग ह्रास युगों के ह्रास के अनुसार सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं तप परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानमोत्तम द्वापर यज्ञ में वाहम कलगे सतयुग में तपस्या को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है त्रेता में ज्ञान को ही उत्तम बताया गया है द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है एकताम द्वादश साहस्री युगाख्या कवय सहस्र परिवर्तन तद ब्रह्म दिवस इस प्रकार देवताओं के बारह हजार वर्षों का एक चतुर्युग होता है यह विद्वानों की मान्यता है एक सहस्र चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन बताया जाता है रात्र में तावती प्रलय ध्यान महाविष्य सोनते विबुते इतने ही योगों के उनकी एक रात्रि भी होती है भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार के सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है तब सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय ले सो जाते हैं फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विद रात्रि युग सहस्त्र हो रात्रि विदना एक हजार चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि कही गई है उसके जो लोग ठीक ठीक जानते हैं वे ही दिन और रात अर्थात काल तत्व को जानने वाले हैं प्रतिबुद्धो प्रतिबुद्धोरुते रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले अपने अक्षय स्वरूप को माया से विकार युक्त बनाते फिर तत्व को उत्पन्न करते हैं तत्पश्चात उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है ये थ्री महाभारती शांति परमढ़ मोक्ष धर्म परमढ़ी सुखानु प्रश्न ही एकत्रिशदिकमोध्याय इस प्रकार थी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुख का अनुप्रश्न विषय दो सौ इक्तीसवा अध्याय पूरा हुआ